संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व दक्ष प्रजापति से यजाति तक वंश वर्णन वैश्व जी कहते हैं जन्मेजय अब मैं भरत गुरु पुरु आदि के वंशों का वर्णन करता हूँ यह बड़ा ही पवित्र और कल्याणकारी है ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से उत्पन्न दक्ष प्रजापति ही प्राचीतस्य दक्ष हुए उन्हें से सारी प्रजा उत्पन्न हुई उन्होंने पहले अपनी पत्नी विरनी के गर्भ से एक सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए नारदमणि ने उन्हें मोक्ष ज्ञान का उपदेश करके विरक्त बना दिया तब उन्होंने पचास कन्याएं उत्पन्न की उन्होंने उनके प्रथम पुत्र को अपना बनाने की शर्त पर उनका विवाह किया यह बात कही जा चुकी है कि उन्होंने कश्यप से तेरह कन्याओं का विवाह किया था कश्यप की श्रेष्ठ पत्नी अदिति से इंद्र और विवस्वान आदि पुत्र हुए थे विवस्वान के ज्येष्ठ पुत्र मनु थे और कनिष्ठ यमराज मनु बड़े धर्मात्मा थे उन्हीं से मानव जाति की उत्पत्ति हुई और सूर्य वंश मनु वंश के नाम से कहलाया ब्राह्मण क्षत्रिय आदि सभी मानव कहलाते हैं ब्राह्मणों ने सांग वेदों को धारण किया मनु के दस पुत्र थे दस पुत्र ये हैं वेन धिष्णु नरष्यंत नाभाग इच्छाकु कारूस सरयाती इला कन्या प्रसिद्ध और नाभागारिष्ट मनु के पचास पुत्र और भी थे परंतु वे आपस की फूट के कारण लड़ मरे इला से पुरूर्वा नाम का पुत्र हुआ इला पुरूर्वा की माता और पिता दोनों ही थी पूर्वा समुद्र के तेरह द्वीपों का शासक था वह मनुष्य होने पर भी अमानुषिक भोग भोगता था अपने बल्प और उसके मत से उन्मत्त होकर पूर्व ने ब्राह्मणों का बहुत सा धन एवं रत्न छीन लिए सनत कुमार ने ब्रह्मलोक से आकर उसे बहुत समझाया भी परंतु उस पर कोई असर नहीं हुआ ऋषियों ने क्रोधित होकर श्राप दिया और उसका नाश हो गया यह वही पुरर्वा है जो स्वर्ग से तीन प्रकार की अग्नि और उर्वशी अप्सरा को ले आया था उसके उर्वशी के गर्भ से छह पुत्र हुए आयु धीमान अमावसु दृढ़ायु वनायु और सतायु आयु की पत्नी का नाम स्वर्भानवी था उसके पाँच पुत्र हुए नहुस वृद्ध रजी गय और अनेना। आयु के पुत्र नहुस बड़े बुद्धिमान और सच्चे वीर थे उन्होंने धर्म के अनुसार अपने महान राज्य का शासन किया उनके राज्य में सभी सुखी थे चोर और लुटेरों का बिल्कुल भय नहीं था उन्होंने अभिमान व शुरुषियों से पालकी ढुलवाई यही उनके नाश का भी कारण हुआ यह तो उन्होंने तेज तपस्या और बल विक्रम से देवताओं को भी पराजित करके अपने को इंद्र बना लिया था नहुस के छह पुत्र हुए यति यजाति सयाति आयाति अयति और ध्रुव यति योग साधना करके ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप हो गए इसलिए नहुस के दूसरे पुत्र ययाति राजा हुए उन्होंने बहुत से यज्ञ किए और बड़ी भक्ति से देवता और पिता आदि की उपासना करते हुए प्रेम से प्रजा का पालन किया उनकी दो पत्नियां थीं देवयानी और शर्मिष्ठा देवजानी ने देवयानी से दो पुत्र हुए यदु और तुर्वसु तथा शर्मिष्ठा से तीन पुत्र हुए द्रुहयु अनु और पुरु